सन्यासीगढ़ मुनिगढ़ उपस्थित धर्म प्रिय बंधुओं पूजा की ओर मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय विद्यार्थियों अपना प्रसंग नारी शिक्षा का चल रहा था स्त्री शिक्षा का तो उस समय के कुछ परम्परावादी विचारकों की ये धारणा थी जो परंपरा को मानकर अपने रास्ते बना रहे थे तो उस धारणा को ऋषि दयानंद जी ने तोड़ दिया उन्होंने ये घोषणा की कि तुम स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं देते उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जब सूर्य सबके लिए है जल सबके लिए है पृथ्वी सबके रहने के लिए है सभी चाहते हैं कि हम सुख सुविधा से जिए हम जानी बनकर के जिये तो स्त्रियों के साथ में ये अन्याय क्यों? और अगर ईश्वर को ये सब अभिप्रेत नहीं होता तो स्वामी जी की भाषा के अनुसार उन्हें कान क्यों देता उन्हें जीव क्यों देता उनकी रचना ऐसी कर देता कि जैसे कान हो ही नहीं जीभ कुछ इस तरह से बना देता कि वो मंत्र का उच्चारण ही ना कर सके तो इन सब बातों से ऋषि ने जो लीक पर परंपरा पर अपने विचारों को पालते चले आ रहे थे उन धारणाओं को तोड़ा कि जैसे पुरुष को सब प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता है वैसे ही स्त्री समाज को भी वे अधिकार प्राप्त होने चाहिए तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं स्वामी जी कहते हैं कि पूर्व काल में आर्य लोगों में स्त्रियां उत्कृष्ट रीति से पढ़ती थी यानी पूरा काल में स्त्रियों को शिक्षणालय में भेजा जाता था और इसकी साक्षी मनु स्मृति में भी आती है कुमारा नाम कन्या नाम संप्रदानम चाहणम इस तरह से है ना पंक्ति कि जो कन्या है जो कुमार है उनकी रक्षा की जाए उनको दिया जाए तो उनकी रक्षा कैसे होगी उनकी रक्षा होगी ज्ञान से विद्या से सही शिक्षा से और उनको दिया क्या जाएगा उन्हें आचार्य के द्वारा ज्ञान का जो जो अनमोल भंडार है वो उनके हृदय में दिया जाएगा तो इसलिए इस मनु जी भी इस बात को कहते हैं कि दोनों ही अधिकारी हैं शिक्षा के इसलिए किसी का भी हक छीनने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है और ये मनुस्मृति कब हुई है तो स्वामी जी की भाषा में मैं कहूं तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो मनुस्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है अब बताइए अब सृष्टि की आदि कब है आजकल के जो इतिहासकार हैं, विचारक हैं, वो तो पाश्चात्यों की धारणा के अनुसार कोई सृष्टि को पांच हजार वर्ष मानता है कोई छह हजार वर्ष मानता है हालांकि कुछ ऐसे विचारशील वैज्ञानिक भी हैं कि जिन्होंने सृष्टि को बहुत पीछे उसका उसका अध्ययन किया और ये आए दिन समाचार पत्रों में समाचार आते रहते हैं कि किसी का 28 लाख वर्ष पुराना जूता मिला अब 28 लाख वर्ष पुराना जूता अगर मिलता है तो सृष्टि की आयु 5 या छह हजार वर्ष कैसे आकी जा सकती आप कहेंगे आप झूठ बोलते अब झूठ तो इसलिए कि, क्योंकि प्रमाणित तो इसलिए नहीं करता था कि जब अखबार में निकला तो वो कटिंग में नहीं, नहीं काट कटिंग घर में रख लेता तो आपको बता देगा देखो ये अखबार है उस क्षण का और उसमें ये खबर छपी हुई है तो कहते हैं कि ये जो मनु जी हुए हैं जो प्रथम राजा हुए हैं पूरे विश्व के उन्होंने ये कहा कि इस स्त्रियों स्त्रियां भी पढ़ें और पुरुष भी पढ़ें, क्योंकि दोनों जब पढ़ी और पढ़े जब दोनों ही स्त्री पुरुष पढ़े लिखे होंगे तो उस घर में बुद्धिमत्ता से दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने में समर्थ होंगे नहीं तो क्या होता है कि कई बार स्त्रियां नहीं पड़ी होती हैं कई बार पुरुष कम पड़ा होता है तो ऐसे घर में प्राय करके जब विचारों का सामंजस्य नहीं बैठता है विचारों में समानता नहीं आती है तो परिणाम ये होता है कि उन घर ग्रस्तियों के घरों में शांति विनम्रता दया एक दूसरे की भावना को समझने का सामर्थ्य वो पढ़ाया करके किसी ना किसी एक में कम होता है और एक में कम हो और एक में अधिक हो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति या बिना पढ़ी लिखी स्त्री उसको चाहे कितना ही समझा लो लेकिन वो समझ नहीं पाती या वो समझ नहीं पाता तो परिणाम ये होता है कि ग्रस्त आश्रम का जो उद्देश्य है कि वो उस आश्रम में जाकर के अपने कर्तव्यों का सुख से पालन करें, वहां उसे आनंद मिले वहां उसे संतान का सुख मिले वहां वो अपने समाज का उत्तरदायित्व निभाए इन उद्देश्यों के लिए ग्रस्त आश्रम होता है अगर ये उद्देश्य पूरे नहीं होते तो फिर ग्रस्त आश्रम वो केवल नाम मात्र का ही होता है कैसी संतान चाहिए कैसा खाना चाहिए कैसे विचार चाहिए ये सब ये सब मा, मा ही तो देती है बच्चों को और माँ को ये विचार कहा मिलते हैं माँ को ये विचार गुरुकुलों से मिलते हैं वो शिक्षाओं से मिलते हैं विद्यालयों से मिलते हैं तो इसलिए यहां पर स्वामी जी कहते हैं कि स्त्रियां जो है उत्कृष्ट रीति से पढ़ती थीं आर ये लोगों के इतिहास की ओर देखो स्त्रियां आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रहती थी, थी और साधारण स्त्रियों के भी उपनयन और गुरु गृह में बास इत्यादि संस्कार होते थे स्वामी जी कहते हैं कि कई ऐसी स्त्रियां महिलाएं माताएं बहने हुई हैं कि जो विवाह अपनी इच्छा से नहीं करती थी इच्छा से कोई विवाह करे तो एक अलग बात लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी हुई जिन्होंने अपनी इच्छा से विवाह नहीं किया और वो आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई अपने जीवन को शिक्षा को देने और दिलाने में लगी रही पढ़ने और पढ़ाने में लगी रही और आज भी आपको ऐसी कई स्त्री मिल जाएंगी गुरुकुलों में आपको ऐसी कई बहने कई माता मिल जाएंगी जिन्होंने युवा काल में गृह आश्रम का विचार तक नहीं किया और वो अभी भी वो शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में लगी हुई है कि किस तरह से ये शिक्षा की परंपरा आगे चल सके तो कहते हैं कि और उस समय उपनयन संस्कार भी होते थे जैसे आजकल विवाह कहीं होता है तो स्त्रियों के गले में यज्जुपीत नहीं पहनाया जाता प्रागर के पुरुष ही दोनों का पहन लेता है स्त्रियों का भी पुरुष पहन लेता है और पुरुष का तो पुरुष पहन ही लेता है तो बताइए कि स्त्रियों को यज्जो पवित्र क्यों नहीं दिया जा रहा है भी तुम क्यों पहने हो पुरुष के तुम क्यों पहने इस अपने अपने पहने पुरुष पुरुष पहने और स्त्रियां स्त्रियां पहने तो स्त्रियों का अधिकार भी पुरुष अपने पास रखना चाहता है इसलिए वो क्या करता है कि स्त्रियों स्त्री का जो पवित्र भी वो अपने गले में डाल लेता है और कहता है कि तुम हमारे अनुसार चलोगे तुम्हें अधिकार नहीं यज्जो पवीत पहनने का दान करने का लेकिन ये प्रमाण बताते हैं कि स्त्रियां भी यज्जो पवित्र पहना करती थी उनके ऊपर तीन ऋण नहीं है उनके ऊपर ये सूत्र नहीं घटेगा ब्रह्मचर्य तपसा राजा राश्रम विरक्षति ब्रह्मचर्य युवानम बिंदते पतिम ये सूत्र ये मंत्र ये विचार उनके ऊपर क्यों नहीं घटेगा उनके ऊपर भी घटेगा तो ऐसी स्थिति में ये परंपरा जो कि बीच के काल में टूट गई थी उस परंपरा को पुनः जोड़ने की आवश्यकता है जहां कहीं अवसर मिले तो स्त्रियों को भी यज्जुपवी देना चाहिए स्त्रियों को भी गायत्री बोलने का अधिकार मिलना चाहिए और आज भी इस आधुनिक युग में जो मशीनों का कंप्यूटर का और नेट का युग है इस युग में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे की अभी भी मंच पर स्त्रियों को गायत्री मंत्र बोलने का खुला अधिकार नहीं देते यज्ञ पवित्र पहनने का अधिकार नहीं देते अभी भी क्यों नहीं देते वो कहते हैं क्योंकि स्त्रियां तो स्त्रियां हैं और स्त्रियां क्या है वो स्त्रियां शूद्रो ना दिया काम स्त्री और शूद्रों को निषेध किया उनसे भाई ये निषेध कहां से किया है किसने पंक्ति लिखी है वो कहेंगे शंकराचार्य लेकिन शंकराचार्य स्त्रियों के पक्षधर क्यों नहीं थे उन उनको क्यों आपत्ति हुई कि स्त्री और शूद्रों को वेदना ना पढ़ाए जाए और कोई ये कह सकता है कि स्त्रियां नासमझ होती हैं? तो पुरुष भी नासमझ होते हैं इसमें देख लो अपने अजमेर में मेरा घर है क्या वो मेरा घर अपना घर एक संस्था है उसमें वहां आप देख लीजिए पुरुषों का क्या हाल है हिम्मत नगर में आप जाकर देख लीजिए वहां पुरुषों के हाल है वो आधे से ज्यादा पागल है तो पुरुषों में भी पागल होते हैं स्त्रियों में भी पागल होते हैं तो उनको अगर हम शिक्षा देते हैं तो वो तो अपना समय खराब जाता है लेकिन जो स्त्रियां या जो पुरुष बुद्धिमान है विचारशील है सुसंस्कारी है और उसके लिए वो यत्नशील है तो ऐसे स्थिति में किसी को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए तो कहते हैं कि साधारण स्त्रियों के भी उपनयन होते थे और वो कन्या गुरुकुलों में बात करती थी गार्गी सुलवा मैत्री कात्यायनी आदि बड़ी बड़ी सुशिक्षित स्त्रियां होकर बड़े बड़े ऋषिवनियों की शंकाओं का समाधान करती थीं। देखिए आप जैसे मैंने कल आपको गार्गी के संबंध में कहा कि जब राजा जनक ने ये परीक्षा लेने का विचार किया की कि कौन पंडितों में से ब्रह्म है कौन ब्रह्म है इसकी परीक्षा कैसे इसकी परीक्षा तो जब ब्रह्म आएंगे और उनके मुख से जो कुछ निकलेगा प्रश्न होंगे उत्तर दिए जाएंगे तब ऐसी स्थिति में वो निर्णय किया सकता है कि वास्तविक ब्रह्मजानी कौन सा है तो याजवल्क के साथ बहुत सारे पंडितों का वाद विवाद हुआ लेकिन यादवल्क ने उन सभी पंडितों के उत्तर बहुत अच्छी तरह और पूर्वक दिए तो अंत में गार्गी हालांकि गार्गी पहले भी प्रश्न पूछती रही और उसके उत्तर यादवल से मिलते रहे लेकिन अंत में गार्गी ने पंडितों को संबोधित करके कहा कि विद्वानों अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अंत में दो प्रश्न पंडित यादवल से और पूछ लू तो सबने कहा कि हाँ पूछो सब चाहते थे कि किसी तरह से याजवल्क पराजित हो जाए तो गार्गी ने याजवल्क से पूछा कि याजवल्क तुम ये बताओ कि देवलोक से ऊपर क्या है और पृथ्वी से नीचे क्या है और पृथ्वी और देवलोक के, के बीच में क्या है और वो जो है वो भूत भविष्य वर्तमान दिवलोक से ऊपर और पृथ्वी के नीचे और दिवलोक और पृथ्वी के बीच में जो भूत भविष्य वर्तमान है जो ऊपर है जो नीचे है जो दिवलोक पृथ्वी लोक के बीच में है वो क्या है तो याद ने कहा कि आकाश है क्योंकि दिवलोक से ऊपर भी आकाश है पृथ्वी से नीचे भी आकाश है जो पृथ्वी जल जल में स्थित है वहां भी तो आकाश है और दिवलोक और पृथ्वीलोक के बीच में इसे एक पृथ्वी और दिवलोक कहते हैं सूर्य के आसपास के भाग को स्वामी जी के हिसाब से तो दिवलोक और सूर्य लोग के बीच का जो भाग है वो भी आकाश है तो बार बार उसने तीन बार यही प्रश्न पूछा तो अगर कोई मन का कमजोर व्यक्ति होता तो झिड़क देता क्या बार बार वही प्रश्न पूछती है कोई नया प्रश्न पूछ लेकिन यादवल्क शांत रहे और वो उत्तर वही देते रहे जो प्रथम बार दिया था अंत में पूछा कच्चा ये बताइए कि ये सब स्थित है दूलोक से ऊपर और पृथ्वी से नीचे और पृथ्वी दूलोक के बीच में आकाश स्थित है पर ये आकाश किसमें स्थित है तो याजबल ने उत्तर दिया आकाश ब्रह्म में स्थित है जिसको हम अक्षर और अविनाशी कहते हैं तो अपने दो प्रश्नों का सही और सटीक उत्तर प्राप्त करने के बाद वो कार्य की सं और कह दिया पंडितों के कि अब तुम याज्ञवल्क्य से, से नहीं जीत सकते और परिणाम ये हुआ कि जैसे मैंने कल कहा था कि अपने ब्रह्मचारी से वो एक हजार गाय जिनके सी पर स्वर्ण मरा हुआ था वो ब्रह्मचारी गुरुकुल में हाथ करके ले गया और वो उनकी गाय हो गई तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऋषियों के और पंडितों के और इनके आपस में संवाद हुआ करते थे और शंका समाधान स्त्रियां करती थी कात्यायनी और मैत्रेय याजवल्क की दो पत्नियां थी तो जब याजवल्व बड़ी उम्र के हो गए उन्होंने विचार किया कि अब संन्यास आश्रम का समय आ पहुंचा है तो मुझे संन्यास में दीक्षित हो जाना चाहिए संन्यास आश्रम की आयु भी होगी तो जब वो घर छोड़ करके जाने लगे तो कात्यायनी जो थी वो तो बाहर की दुनिया पर ज्यादा विश्वास करती थी बाहर से उसको सुख पाने की बहुत अधिक लालसा थी जिसे आजकल की भाषा में हम कहते हैं भौतिकवादी जो आत्मा परमात्मा की बात में रुचि नहीं लेती जो पुनर्जन्म में रुचि नहीं लेती उसे तो बस बाहर के ही विषय बहुत अच्छे लगते थे इसलिए कात्यायनी को जब आधा मिला याज्वल्क ने कहा कि मेरी ये जो संपत्ति है इसे मैं आधा आधा बांट देता हूँ आधा तू ले ले और आधा कात्यायनी लेगी ले तो कात्यायी ने तो ले लिया लेकिन मैत्री याज्वल्क से पूछने लगे कि कि पतिदेव आप ये सब धनधान से भरी संपत्ति धनधान से भरी पृथ्वी या धनधान से भरा परिवार छोड़कर आप जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं आपको क्या मिलेगा क्या है वहां पर सन्यास आश्रम में आप क्यों दीक्षित होना चाहते हैं आप घर में रहिए तो याजवल कहते हैं कि कि सन्यास से मुझे वो मिलेगा जो मुझे ग्रस्त में रहते हुए नहीं मिल सकता सन्यास से अमृतत्व तो मिलेगा जो घर में रहते हुए नहीं मिल सकता और आज भी जब ग्रहस्थी लोग घरों में रहते हैं तो पड़ोसी पड़ोसियों में झगड़े होते रहते हैं मनमुटाव होता रहता अनेक तरह की क्रियाएं करनी पड़ती अनेक तरह के व्यापार करने पड़ते झूठ बोलना पड़ता है राग द्वेष तो इन द्वंद्वों के बीच में एक आदमी कैसे सो सकता है कि मैं ईश्वर का साक्षात्कार करूं मैं अमृतत्व को प्राप्त करूं मैं आनंद को प्राप्त करूं क्योंकि आनंद प्राप्त करने का जो आधार है वो वहां ग्रस्त आश्रम में बन ही नहीं पा रहा है इसलिए उन्होंने कहा कि मैं उस अमृतत्व को पाने की तलाश में इस संध्या आश्रम में दीक्षित होने के लिए जा रहा हूं और तू ये ले जैसे कात्यायनी को दे दिया आधा धन वैसे ही तू भी ले ले और तो उसने कहा कि मैं ले तो लूंगी परंतु क्या इससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी क्या मुझे इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी क्या इससे मुझे स्थायी आनंद और सुख मिल सकेगा तो यादवल कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है जैसे बहुत सुख सुविधाओं से भरे परिवार में सभी लोग सुख से रहते हैं खाते हैं, पीते हैं, आनंद करते हैं तरह तरह की सैर करते हैं और अपनी सब मनोकामना पूरी करने की कोशिश करते हैं ऐसा ही तेरा जीवन होगा तेरे पास भी अथाह धन है इससे पता लगता है कि याज कोई गरीब ब्राह्मण नहीं था वो भी बहुत समृद्ध था और आप अगर देखे तो कौन सी प्रश्न उपनिषद है तो प्रश्न उपनिषद में भी जब एक ऋषि से छह जिज्ञासु ब्रह्म के संबंध में कुछ शंका समाधान करने के लिए गए तो उस उनमें से भी कई लोग बहुत समृद्ध थे वहां संस्कृत के में वर्णन आता है ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी उनकी तो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं किनकी होंगी ऊंचे ऊंचे भवन ऊंची ऊंची मंजिले किन होंगी गरीब की तो हो नहीं सकती गरीब तो बेचारा टूटी फूटी झोपड़ी में जैसे तैसे अपना गुजारा करेगा वैसे तो शाम का ही पता नहीं शाम को रोटी मिले ही नहीं मिलेगी तो इससे पता लगता है कि आज भी आज भी ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे कि जो बहुत समृद्ध हैं, धन धान से उनके परिवार में कोई कमी नहीं है पुत्र है पोत्र हैं, और जो वो चाहते हैं वो उनके आगे उपस्थित हो जाता है फिर भी उनकी आत्मा भूखी रहती है वो कहते हैं मुझे सब कुछ मिल रहा है लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि जो चीज मुझे चाहिए वो नहीं मिल रही है तो ऐसे ही याजवल के मन में और महात्मा बुद्ध को आप देखिए स्वामी दयानंद की तो देखिये जो अभी डेढ़ सौ वर्ष पहले हुए उनके घर में कोई कमी थी वो क्यों भागना चाहते थे वो क्यों ये कष्ट और ये योगाभ्यास और ये रास्ते की कठिनाइयां और बड़े बड़े ये विघ्न बाधाएं इनको उठाने के लिए वो क्यों तैयार हो गए थे तो उनके मन में भी इस तरह की बैरागपूर्वक भावना उमड़ी कि मेरे पिताजी के पास सब कुछ है कोई कमी नहीं है और जैसा मैं चाहता हूं वैसा मुझे मिल जाता है मिल सकता है मिल जाएगा लेकिन फिर भी उनकी आत्मा में ऐसा लग रहा था कि जिससे मैं मिलना चाहता हूं वो मुझसे दूर है तो याजवल की पत्नी ने कहा कि जब तुम ये धन छोड़कर के जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे कोई कीमती वस्तु मिल जाएगी कोई अमृत कोई आनंद कोई सुख कोई स्वर्ग जैसा आनंद मिलेगा तो मैं इस धन का क्या करूंगी मुझे भी अपने साथ ही ले चलो तो आगे की कथा फिर वहां पर ज्यादा बड़ी नहीं है तो कहने मतलब है कि मैत्री जो थी वो ब्रह्मवादि थी और फिर याज्ञवल्क्य ने बहुत लंबा उपदेश दिया और वो आप सब जानते हैं कि पत्नी को पति इसलिए प्रिय नहीं है कि ये मेरा पति है नहीं नहीं पत्यु पत्यु काम है आत्मनस्तु काम है अपनी कामना के लिए पति प्रिय है इसलिए जब जब किसी का पति मरता है तो प्राय करके जो पत्नियां है वो वो उसी तरह से रोते समय जो उनको नहीं मिला वो वो कहती है कि अब कौन पूरा करेगा अब कौन ये लाके देगा अब कौन ये क्या करेगा ये प्राय करके इस तरह के आपने देखे होंगे और आजकल तो किराए पर भी रोने वाले मिल जाते हैं वो तो ऐसे रोएंगे क्योंकि घर भी उतना नहीं रो पाएंगे जितने वो रो लेंगे इसलिए जिनके घर में कोई रोने वाला नहीं होता तो उनके घर में किराए की स्त्रियां बुला ली जाती हैं। तो वहां पर ये प्रसंग आया है कि मेरा पति है इसलिए मैं अपने पति को प्यार करती हूँ नहीं ये झूठी बात वो उस पति से उसकी कामना पूरी हो रही है इसलिए वो पति उसको प्रिय लग रहा है इसी तरह अब आप पत्नी के ऊपर घटा लीजिए कि पति को पत्नी इसलिए प्रिय नहीं है कि ये पत्नी पत्नी है सुंदर है और ये स्वस्थ है इसलिए मुझे पत्नी प्रिय नहीं ये तो गौण बातें सारी वो पत्नी से अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए उसने पत्नी को पत्नी कहना स्वीकार किया तो सब अपनी अपनी कामना पूरी करने के लिए एक दूसरे को चाहते हैं और ये हम सब सबके अंदर घट सकता है इसलिए वहां पर यह कहा कि मैंने तुम्हारे साथ में इतने वर्ष बिताए लेकिन मुझे यही समझ में आया जो मैंने अभी आपको एक लंबा चौड़ा बहुत उपदेश दिया है याज्वल्प बोले तो इससे पता लगता है कि कि ये जो स्त्रियां होती थी माताएं बहनें और ये जो नारियां होती थी इनका बहुत समाज में सम्मान होता था पढ़ी लिखी थी सुशिक्षित थी और मनु जी कहते हैं ये तो नारियस्तु जहां नारियां रोती नहीं है जहां नारी को प्रत्याचार नहीं किए जाते वहाँ पूरा घर स्वर्ग के समान सुख देने वाला होता है यत्र रमनते तत्र देवता वहां सब दिव्य उसमें एक एक करके उस परिवार में आते चले जाते हैं भाई भी विनम्र मिलेगा बहन विनम्र मिलेगी एक दूसरे सुख दुख में हाथ पटाते पता, मिलेंगे एक दूसरे को देख करके प्रसन्न मुद्रा में बात करेंगे ये है स्वर्ग तो कहते हैं कि ने पति सेवा गुरु भाषा कि इसका अर्थ गुरु वाषा का तो, तो पति सेवा कैसे कर दिया कहते हैं ये समझना थोड़ा कठिन है स्वामी कहते हैं अथर्वण संहिता में आठर्वण ना अथर्व संता में ब्रह्मचरियण कन्या युवानम बिंदते पतिम ब्रह्म जो कन्या है कन्या ब्रह्मचरियण युवानम पतिम बिंदते की यह जो कन्या है ये ब्रह्मचर्य से अलंकृत हो तो ब्रह्मचर्य का एक तो अर्थ होता है कि अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना वो स्त्री भी करे और पुरुष भी करे लेकिन ब्रह्म के अर्थ बहुत सारे होते हैं ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान ज्ञान में वो विचरण करे वो ज्ञान का भंडार हो उसे अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक पता हो कि मुझे पति के साथ कैसा व्यवहार करना है ये खाना कैसे बनाना है वहां कैसे जाना है कैसे कपड़े पहनने हैं कैसे किसको देखना है किसके साथ रहना है ये बहुत सारी चीजें जो है वो वो उस स्त्री को उस बच्ची को गुरूकुल में ये विधि पूर्वक सिखाई जाती थी और उसको वेद भी पढ़ाया जाता था, था क्योंकि ब्रह्मकार्त वेद भी होता है ब्रह्मकार्त वेद जान से जो अलंकृत स्त्री है और वो अपने युवा पति को प्राप्त करती है अब अब जैसे अब तो पता नहीं स्थिति बदल गई हो नहीं तो कई बार क्या होता है कि बड़ी उम्र के पुरुष हो जाते हैं और स्त्री छोटी उम्र की होती है फिर उनमें विवाह होता है तो परिणाम ये होता है कि वो घर दुख का घर बन जाता है तो जैसा कि शास्त्रों में एक मर्यादा है कि स्त्री की आयु इतनी हो पुरुष की इतनी हो पुरुष युवा हो जवान हो सामर्थ्य वाला हो ऐसे पति को जब स्त्री प्राप्त करती है तो दोनों को सुख मिलता है इसलिए आजकल से ऐसा भी कुछ हो गया है कि पति की भी जांच होती है और पत्नी की भी जांच होती है भाभी जो पति पत्नी है लड़के की भी जांच होती है वो डॉक्टर सब बता दिखा लेते कि भाई इनके शरीर में कोई कमी तो नहीं है नहीं तो आप ऊपर से तो कुछ पता नहीं लगता है और पत्नी को भी ऊपर से कुछ पता नहीं लगता है। जैसे आपने सुना होगा अपाला नाम की एक स्त्री थी और उसका विवाह किसी के साथ हो गया तो कहते हैं कि बाद में पता चला की उस अपाला को कु रोग था पूरा शरीर कुष्ठ रोगों कुछ, कुछ, कुछ कोर से भरा हुआ था तब उसके पति विरक्त होकर के उसको छोड़ करके चले गए तो इससे क्या पता लगता है कि पति पत्नी के स्वास्थ्य की उसकी शिक्षा की उसके आचार विचार की उसके गुण गुणकर्म स्वभाव की जांच होनी चाहिए और जब जांच होती है तब ये मंत्र सार्थक होता है कि ब्रह्मचरियण कन्या युवानम बिंदते पतिम तो बाकी चर्चा कल करेंगे आप शांति पाठ